महाभारत शांति पर्व त्रिनवत्क शतमोध्याय शिष्टाचार का फल सहित वर्णन पाप को छिपाने से हानि और धर्म की प्रशंसा युधिष्ठिर्वाच आचार्य विधितायान श्रोत मेघा धर्मज्ञ सर्वज्ञो झे मत युधिष्ठिर ने पूछा धर्मज्ञ पितामह अब मैं आपके मुख से सदाचार की विधि सुनना चाहता हूँ क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। दुराचार हैंचन दुराचारा दुर्विचे असंत विख्याचार लक्षण भिष्म जी ने कहा राजन जो दुराचारी बुरी चेष्टा वाले दुर्बुद्धि और दुस्साहस को प्रिय मानने वाले हैं वे दुष्टात्मा के नाम से विख्यात होते हैं श्रेष्ठ पुरुष तो वही है जिसमें सदाचार देखा जाए सदाचार ही उनका लक्षण है पुरे समझ वूत्रे नहानवाह राजमार्गे गवा मध्ये धान्य मध्ये चते शुभा जो मनुष्य सड़क पर गवों के बीच में और अनाज में मल या मूत्र का त्याग नहीं करते हैं वे श्रेष्ठ समझे जाते हैं शौचम आवश्यक देवतापण धर्ममाहुर्मनुष्याण उपस्पृश्य नदीम तरे प्रतिदिन आवश्यक शौच का संपादन करके आचमन करे फिर नदी में नहाए और अपने अधिकार के अनुसार संध्योपासन के अनंतर देवता आदि तर्पण करे ऐसे विद्वान पुरुष मानव मात्र का धर्म बताते हैं सूर्य सदोपतिष्ठेत न चूर्योदय स्वेत सायम प्रातर्जपे संध्या पूर्वाम तथेतराम नित्य प्रति सूर्योपस्थान करें सूर्योदय के समय कभी न सोए सायंकाल और प्रातःकाल पूय संध्योपासना करके गायत्री मंत्र का जप करे पंचाद्रहजनम भुंजरासिता दोनों हाथ दोनों पैर और मुंह इन पांच अंगों को धोकर पूर्वाभिमुख हो भोजन करे भोजन के समय मौन रहे परोसे हुए अन्य की निंदा न करे वह स्वादिष्ट हो या न हो प्रेम से भोजन कर ले तात्पर्य है कि भोजन के लिए जाते समय तत्काल हाथ पैर और मुँह धोने चाहिए बहुत पहले के धोए हों तो भी उस समय धो लेना आवश्यक है आर्ध पहाड़े समुष्ट नारद पा दी देवर सी नारद प्राहचार लक्षणम भोजन के बाद हाथ धोकर उठे रात को भींगे पैर न सोए देवर्षि नारद इसी को सदाचार का लक्षण कहते हैं देवगोष्ठम शुचिवाह देंगोठ कुर्यात् ब्राह्मण धाक चैत्यमृत्यम प्रदघिणीना चर्वेश प्रेशाण स्वजन से सामोजनम भृत्य ही पुरुष से प्रशस्ती पवित्र स्थान बैल देवालय चौराहा ब्राह्मण धर्मात्मा मनुष्य तथा चैत्य अर्थात देश संबंधी वृक्ष इनको सदा दाहिने करके चले गृहस्थ पुरुष को घर में अतिथियों सेवकों और स्वजनों के लिए भी एक सा भोजन बनवाना श्रेष्ठ माना गया है साजम प्रातः मनुष्याण असनम वेद निर्मित नातरा भोजनम दृष्ट उपवासी तथा भवे शास्त्र में मनुष्यों के लिए सायंकाल और प्रातःकाल दो ही समय भोजन करने का विधान है बीच में भोजन करने की विधि नहीं देखी गई है जो इस नियम का पालन करता है उसे उपवास करने का फल प्राप्त होता है होम काल ए तथा जु ऋतुकाल ए तथा अनन्या स्त्री जन प्राज्यो ब्रह्मचारी तथा भवे। जो होम के समय प्रतिदिन हवन करता ऋतुकाल में स्त्री के पास जाता और पराये स्त्री पर कभी दृष्टि नहीं डालता वह बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मचारी के समान माना जाता है अमृतम ब्राह्मण अविष्टम जनन्या हृदय कृतम तजना पर्युपा संते सत्यम संत ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद बचा हुआ अन्न अमृत है वह माता के स्तन्य की भांति हितकर है उसको जो लोग सेवन करते हैं वे श्रेष्ठ पुरुष सत्य स्वरूप पर परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं लोष्ट मदातृण्छेदादे नित्योत्ष्ट संग नेुर्विंद नेहायुर्विन्दते महत जो मनुष्य मिट्टी के ढेले फोड़ता तिनके तोड़ता नख चबाता सदा जूठे हाथ और जूठे मुंह रहता है तथा खूटी में बंधे हुए तोते के समान पराधीन जीवन बिताता है उसे इस जगत में बड़ी आयु नहीं मिलती यजुसा संस्कृतम मांसमृत्तों मांस भक्षणात्म न भक्षेथा मांसम पृष्ट मांसम जो मांस भक्षण न करता हो वह यजुर्वेद के मंत्रो द्वारा संस्कार किया हुआ मांस भी न खाए व्यर्थ मांस और श्राद्ध से मांस भी व्याग दे स्वदेशे परदेशे वतिथिम नोपवास काम कर्म फलम लब्धवा गुरुणाम उपवाद ये मनुष्य स्वदेश में हो या परदेश में अपने पास आए हुए अतिथि को भूखा न रहने दे सकाम कर्तव्य कर्मो के फल रूप में प्राप्त पदार्थ अपने गुरुजनों को निवेदित कर दे गुरु गुरुम आयुषा गुरुजन पधारे तो उन्हें बैठने के लिए आसन दे प्रणाम करे गुरुओं के पूजा करने से मनुष्य आयु यश और लक्ष्मी से संपन्न होते हैं ने क्षेत्र मुद्यतम न चना पर मैथुनम सततम धर्म्यम गुह्य च उगते हुए सूर्य की ओर न देखे नंगे हुई पराई स्त्री की ओर दृष्टि न डाले और सदा धर्मानुसार ऋतु के समय अपनी ही पत्नी के साथ एकांत स्थान में समागम करें तीर्था हृदय तीर्थ शुचीना हृदय शुचि सर्वर्यकृत चौक्षम बाल संस्पर्श न तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ विशुद्ध हृदय है पवित्र वस्तुओं में अति पवित्र भी विशुद्ध हृदय ही है श्रेष्ठ पुरुष जिसे आचरण मिलाते हैं वह आचरण सर्वश्रेष्ठ है छवर आदि में लगे हुए गाय की पूछ के बालों का स्पर्श भी शिष्टाचारानुमोधित होने के कारण शुद्ध है दर्शन दर्शन नित्यम सुख प्रसनम उदाहरे ताजम प्रातप्राणाम प्रदिष्टम अभिवादनम परिचित मनुष्य से जब जब भेंट हो सदा उसका कुशल समाचार पूछे सायंकाल और प्रातःकाल दोनों समय ब्राह्मणों को प्रणाम करे यह शास्त्र की आज्ञा है देवागारे गवाम बद्धे ब्राह्मणा क्रियापथे स्वाध्याए भोजने च दक्षिण पाणी मुद्दे देव मंदिर में गवों के बीच में ब्राह्मण के यज्ञादी कर्मों में शास्त्रों के स्वाध्याय काल में और भोजन करते समय दाहिने हाथ से हास्य कामले सात विप्राण पूजनम च यथाविधे पण्या शोभते पण्यम कृषीण वाद्यतेषि बहुकार सस्यां वाशे बाहो गवाम तथा सवेरे और शाम दोनों समय विधिपूर्वक ब्राह्मणों का पूजन अर्थात सेवा सत्कार करना चाहिए यही व्यापारों में उत्तम व्यापार की भांति शोभा पाता है और यही खेती में सबसे अच्छी खेती के समान प्रत्यक्ष फलदायक है ब्राह्मण पूजक पुरुष के विविध अन्नों की वृद्धि होती है और उसे वाहनों में गोजाति के श्रेष्ठ वाहन सुलभ होते हैं संपन्नम भोजने तथा पायसे भोजन कराने के पश्चात दाता पूछे कि क्या भोजन संपन्न हो गया ब्राह्मण उत्तर दे कि संपन्न हो गया इसी प्रकार जल पिलाने के बाद दाता पूछे तृप्ति हुई क्या ब्राह्मण उत्तर दे की अच्छी तरह तृप्ति हो गयी खीर खिलाने के बाद जब जजमान पूछे कि अच्छा बना था ना तब ब्राह्मण उत्तर दे बहुत अच्छा बना था इसी प्रकार जौ का हलवा और खिचड़ी खिलाने के बाद भी प्रश्न और उत्तर होना चाहिए मश्रो कर्मणि संप्राप्त क्षुत स्नान भोजन व्याधिता सर्वेशा आयुष्मनम हजामत बनाने छीकने स्नान और भोजन करने के बाद हर एक मनुष्य को तथा सभी अवस्थाओं में संपूर्ण रोगियों का कर्तव्य है कि वे ब्राह्मणों को प्रणाम आदि से प्रसन्न करें इससे उनकी आयु बढ़ती है प्रत्यादित्यम नमोहे तत्यादित्यम नमेहे तेदात्म न शेन्याथ शयनम सभोज्यम चवरचैन ओर मुँह करके पेशाब न करें अपने भ्रष्टा पर दृष्टि न डाले स्त्री के साथ एक सया पर सोना और एक थाली में भोजन करना छोड़ दे तमकारम कारम नामधेयम च्येष्ठा नाम परिवर्जय अवराणाम समाना नम उभेश अपने से बड़ों का नाम लेकर या तू कह कर न पुकारे जो अपने से छोटे या समवयस्क हों उनके लिए वैसा करना दोष की बात नहीं है हृदय पाप वृत्ता नाम पाप महाख्यात वह कृतम ज्ञानपूर्वमढ़ गूढ़म गूह महान महाजरे पापियों का हृदय तथा उनके नेत्र और मुख आदि का विकार ही उनके पापों को बता देता है जो लोग जानबूझकर किए हुए पाप को महापुरुषों से छिपाते हैं वे गिर जाते हैं ज्ञानपूर्वकृत पापम छादी अत्य बहुश्रुत नैनम मनुष्या पश्यन्ति पश्य दि बहुकुश मूर्ख मनुष्य ही जान बुझ किए हुए पाप को छिपाता है यद्यपि उस पाप को मनुष्य नहीं देखते हैं तो भी देवता लोग तो देखते ही हैं पापे पापेना पिहि पापम पाप मेंवानुवर्तते धर्मेना तो धर्मो धर्ममेवानुवर्तते मेंवानुवर्तते धार्मिके धार्मिक धर्म में ही अनुवर्त पापी मनुष्य का पाप के द्वारा छिपाया हुआ पाप पुनः उसे पाप में ही लगाता है और धर्मात्मा का धर्मतः गुप्त रखा हुआ धर्म उसे पुनः धर्म में ही प्रवृत्त करता है पापम तम स्मृति तदेति तथा अपने किए हुए पाप को याद नहीं रखता परंतु पाप में प्रवृत्त हुए कर्ता का पाप स्वयं ही उसके पीछे लगा रहता है जैसे राहु चंद्रमा के पास स्वतः पहुंच जाता है उसी प्रकार उस मूढ़ मनुष्य के पास उसका पाप स्वयं चला जाता है प्रशंसा मरण न प्रतीक्षते किसी विशेष कामना की पूर्ति की आशा से जो धन संचित करके रखा गया है उसका उपभोग पूर्वक ही किया जाता है अतः विद्वान पुरुष उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं क्योंकि मृत्यु किसी की कामना पूर्ति के अवसर की प्रतीक्षा नहीं करती है मानसर्वूता धर्म महामेश भूतेषु मनता सेचरे मनीषी पुरुषों का कथन है कि समस्त प्राणियों के लिए मन द्वारा किया हुआ धर्म ही श्रेष्ठ है अतः मन से संपूर्ण जीवों का कल्याण सोचता रहे एक आचरे धर्म ना धर्मे केवलं केवल महासाध्य सहाय कं क्य केवल वेद विधि का सहारा लेकर अकेले ही धर्म का आचरण करना चाहिए उसमें सहायता की आवश्यकता नहीं है कोई दूसरा सहायक आकर क्या करेगा धर्मो नाम नाम धर्म यो निर्मनुष्याण देवानाम अमृतम दिव्य प्रेत्य भावे सुखम धर्मांस्वतुजते धर्म ही मनुष्यों की योनि है वही स्वर्ग में देवताओं का अमृत है धर्मात्मा मनुष्य मरने के पश्चात धर्म के ही बल से सदा सुख भोगते हैं इत ही श्री महाभारत शांति परवड़ी मोक्ष धर्म परवड़ी भीष्मुष्ठिर संवाद आचार विधो त्रिनवतिकततमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में भीष्म युधिष्ठिर संवाद के प्रसंग में आचार विधि विषयक एक तिरानवेवा अध्याय पूरा हुआ